हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो आज मैं क्या कहूंगा मैं क्या बोलता हूं हर रोज बोलता हूं हर सेकंड बोलता हूं तो यही मेरा बच्चा बातचन है सबको बोलते हे भाई हे बहनों आप कृष्ण भक्ति कर तो ये हम हमेशा यही प्रचार करते हैं। तो कृष्ण भक्ति करना सबके लिए है आज का आज का जमाना का एक लक्षण है कि सभी लोग बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं। तो पूर्व काल में जैसे नहीं था तो पूर्व काल में लोग तो इतना सा काम नहीं करते थे तो इतना सा एम्बिश नहीं था तो आज का तो सब लोग बहुत रेस्ट बैठते है छह या सात दिन हफ्ते में काम करते हैं, आठ बजे सुबह तो आठ बजे तक थोड़े तो ऐसे बहुत व्यक्ति ऐसे करते हैं, तो हमारा यही परामर्श है कि कुछ समय निकालना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए कृष्ण भक्ति में क्या है कुछ करना है भगवान की प्रसन्नता है भगवान का मतलब कृष्ण तो कृष्ण कैसे संतुष्ट होते हैं तो कृष्ण नाम बवना है कृष्ण पूजा करना है कृष्ण उपदेश जो गीता में है उसको पढ़ना है तो ऐसे भगवान संतुष्ट होते हैं तो भारतीय संस्कृति में तो सब ऐसा करते थे जो सुबह सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ जप इत्यादि करते थे तो आज का बहुत कम लोग ऐसे करते हैं पांच मिनट में तो सब पूजा आरती करते कुछ अगरबाती अर्पण करते फिर तुरंत ही ऑफिस जाते हैं नहीं है थोड़ा शांत होना चाहिए थोड़ा शांत होना चाहिए और विशेषकर सुबह का समय या शाम को तो अर्चन पूजा और विशेषकर हरि कृष्ण नाम जाप करना चाहिए शास्त्र में ऐसा लायक है कि आयुष क्षण ए कॉपी न स्वर्ण खोटी भी की हमारा जीवन का एक सेकंड जो जाते हैं तो उसको वापस लाना बिल्कुल संभव नहीं है क्रॉ क्रॉ रुपया देने से भी हमारा जीवन का एक सेकंड जो चला गया तो वापस लाना संभव नहीं होता और एक सेकंड जाते फिर और एक सेकंड जाते और एक सेकंड जाते और एक सेकंड जाते तो ऐसे एक मिनट जाते एक घंटे जाते चौबीस घंटे जाते ऐसे एक दिन जाते एक महीना जाते है एक महीने जाते फिर एक साल जाते और पूरा जीवन जाते तो हर सेकंड में क्या क्या करना चाहिए तो हम व्यस्त रहते हैं काम करते हैं तो कुछ खाली समय मिलने में तो क्या करना चाहिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा तो ऐसे सोचना चाहिए तो परम कल्याण, परम कल्याण तो बहुत से लोग तो ये सब बात सुनने से निराशा होते तो हम बहुत सामान्य है और ये बहुत उचनी बात बोलते हैं। हम ये सब साधु लोग बहुत उचनी बात बोलते हैं। तो उचनी बात तो सुनना चाहिए क्योंकि वास्तव में हम सामान्य नहीं है हम जीव है लेकिन क्योंकि हमारा संबंध है श्री कृष्ण के साथ तो इसलिए हम सामान्य नहीं है हम सब कृष्ण के दास है और हमारा जीवन कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए तो विशेषकर इस मानव जन्म मिलकर इसी बात पर ध्यान करना चाहिए कि मानव जन्म में बड़ा अवसर है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने जिससे पुनर्जन्म नहीं होते हैं जिससे धर्म आनंद प्राप्त होते हैं जिससे कृष्ण सेवा प्राप्त होते हैं तो ऐसा सोचना चाहिए श्री कृष्ण कहते हैं लब्धवा सुदुर्लभ मदम बहु संभव मानुष्यमर्थजमित्यमपी हूर्णम यथेतन अपन मृत्य यावन निश्चय स विषय खुद सर्वथा सियात श्री कृष्ण कहते है की इस मानव जन्म बहुत बहुत ही दुर्लभ है आप जड़ से विचार किसी है कि शास्त्र से हमें पता नहीं है कि सी लाख प्रकार की जीव जाते हैं, जिससे मनुष्य संख्या बहुत बहुत कम होते तो मनुष्य जन्म बहुत बहुत ही दुर्लभ है लेकिन अभी भाग्य से हम इस मानव स्वर्य धारण करते हैं तो इस मानव शरीय मिलके हमारा अवसर है तो ऐसी बात पर विचार करना तो हम कौन है जीवन का क्या उद्देश्य है मृत्यु के बाद क्या होते हैं भगवान है कि नहीं तो अगर भगवान हो अ ही भगवान ही है तो वे कौन है और कहां रहते हैं और हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ और हम जो बहुत प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए शांति प्राप्त करने के लिए लेकिन फिर भी अशांत असुखी रहते हैं। क्यों? तो ये सब प्रश्न बहुत बहुत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मानव जन्म में यही प्रश्न का उत्तर मिलना संभव है अगर हम प्रयास करते हैं भगवत गीता प्रचार तो मानव जीवन प्राप्त करके तो यही अवसर है कृष्ण कथा सुनना परम सत्य का अन्वेषण करना तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म मिलके इस अवसर परम सत्य को अनुसंधान करना इस अवसर लेना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए कि मृत्यु के पहले तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा तो अवश्य ही इस मानव जन्म तो क्षणिक होते हैं हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे तो मृत्यु के पहले ऐसी साधना ऐसा धार्मिक कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा तो जीवन का क्या उद्देश्य है जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना क्योंकि कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ साधना है लेकिन उस समय निकलना चाहिए अगर हम पूरा जीवन में व्यस्त रहते हैं कल काम करने में और मनोरंजन में तो उसका फल होगा पुनर्जन्म और कोई गारंटी नहीं है कि वो पुनर्जन्म तो मानव जन्म होगा ऐसा लगता है कि अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं अगर हम हमारा पूरा ध्यान होते हैं तो कैसे इंद्रिय सुख प्राप्त करना तो हम अगले जन्म में यथार्थ शूर्य मिलेंगे मिलेगा जो उपयुक्त है इंद्रिय सुख के लिए लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का समझना चाहिए कि ये सब सुख इंद्रिय सुख जो है तो वास्तव में वो सुख नहीं है जीव का धर्म नहीं है कभी कभी मानव शरीर धारण करना और कभी कभी क्तृ शरीर धारण करना कभी कभी वृक्ष होना कभी कभी ऊंट होना कभी कभी दिली होना क्रीति ट क्रीमी, पक्षी ऐसा नहीं है जीव का धर्म है भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर लीला में भाग लेना इनकी सेवा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए तो यही बात समझना मानव जन्म का श्रेष्ठ कर्तव्य है तो इसलिए समय निकालना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए अगर हम बहुत बहुत व्यस्त रहते है इस जीवन में और व्यस्त रहने से बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं? तो ऐसे ही जीवन में बैलेंस होना चाहिए तो हम नहीं बोलते है कि सबके लिए गृह हथियार करने चाहिए साधु सन यासी बना हम ऐसे नहीं बोलते हम बोलते है कि जो भी आप कहते हैं, आप कर, हैं, आप है आपका ऐसा है आप कर्तव्य है परिवार पालन करने के लिए कर्तव्य है संसार कर्तव्य है हम ऐसे नहीं बोलते कि सब कुछ छंग हम बोलते हैं कि आप जो करते हैं अपने शरीर के लिए कुटुंबों के लिए देश के लिए ये सब ड्यूटी जो आप करते हैं तो उसके साथ तो यही ड्यूटी मांग कि हमारा आध्यात्मिक ड्यूटी भी है भगवान की सेवा में ड्यूटी है कृष्ण भक्ति भी करना चाहिए कृष्ण भक्ति भी करना चाहिए एक्चुअली कृष्ण भक्ति हमारा सर्वोत्तम ड्यूटी और धर्म है तो उस मानव जीवन तो केवल काम करने में आराम करने में मनोरंजन में व्यतीत नहीं करना चाहिए तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है हर एक दिन कुछ भक्ति साधना करना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से इस कल युग में वो साधना करना बहुत सारा होते है तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे इस सारा और मधुर नाम बोलने से तो सभी प्रकार की साधना संपूर्ण होती है लेकिन हरिनाम जापने के लिए कुछ समय रखना चाहिए जैसे कि एक व्यक्ति अगर बीमा हो और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसको कहते हैं तो ठीक है ऐसे करो तो ऐसे करो तो यही मेडिसिन लो और ऐसे ही लो और दूसरे वो ऐसे ही खाना मत लो तो बहुत मिर्ची मत लो और ज्यादा तेल मत लो तो ऐसे सारा करना करना है और कुछ एक्सरसाइज भी करना है तो ये डॉक्टर हमको कुछ आदेश देते हैं तो डॉक्टर इतना सा अच्छा होने के भी और इतना सा अच्छा मेडिसिन देते भी है और हमको सब परामर्श देते हैं तो कैसे हम सुष्ट होंगे तो अगर हम खाली डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर को जी हाँ जी हाँ जी हाँ बोलते है और डॉक्टर को पैसे देते हैं लेकिन डॉक्टर जो मेडिसिन जो हम को देते हैं हम नहीं लेते हैं और डॉक्टर जो बोलते हैं ऐसे एक्सरसाइज करना और ऐसे खाना लाना ऐसे खाना निषेध है तो डॉक्टर का एडवाइस हम अगर पालन नहीं करते है तो क्या फायदा होगा तो डॉक्टर जो, जो बोलते है तो वही करना चाहिए अगर डॉक्टर बोलते है तो एक हर रोज एक घंटा का एक्सरसाइज करना है तो पैदल से जाना है तो अगर हम नहीं कहते हैं तो डॉक्टर के पास जानने से तो हम कुछ फायदा नहीं मिलेंगे तो ऐसा है आप सब जो श्रद्धालु दर्शक हैं, आप इतने सा धैर्य और श्रद्धा के साथ तो ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम देखते हैं तो आप आगा खाली जी हा जी हा वो अच्छी बात बोलते है अगर आप ऐसे ही बोलते हैं तो आपका ज्यादा फायदा नहीं होगा तो आपका खुद का जीवन में ये कृष्ण भक्ति साधना करने चाहिए फिर आपका वास्तविक चिकित्सा आध्यात्मिक चिकित्सा आपका वास्तविक कल्याण होगा तो आप जरा से सोचिए हम बार बार तो एक ही बात बोलते हैं कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो तो आप करेंगे जैर से किसी जैर किसी तो आप संतुष्ट हुएंगे और भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुएंगे अगर आप करेंगे तो आप तो खुद का जीवन में अनुभूति मिलेंगे कि इस कृष्ण भक्ति तो कितना बढ़िया है तो आपका जीवन आपका हाथ में है आपका जीवन आपका आप क्या करेंगे तो जैसे से ऐसे किसी शुरू से एक माला जाप किसी हरे कृष्णा महामंत्र जापना और धीरे धीरे और भी किसी और ऐसे आपका जीवन इस कृष्ण भक्ति में डालिए ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इससे आपका परम खाउ होगा निश्चित होगा हरे कृष्ण